पूर्व पक्षी की आशंका यह है तुर्य अद्वैतम जो पुरुष लोग कारिका के अंत में जो कहा था आपने वह ठीक नहीं तदयुक्त तो क्यों प्रपंच द्वितीय जो प्रपंच वो विद्यमान है इसे थोड़ा सदा ऐसे कह देना चाहिए था ऐसे जब आशंका खंडन करने के लिए यह कार्य का आरंभ होती है भाषाकार कह दे रहे प्रपंच निवृत्तिया प्रतिबुद्धते अनिवृत्ते प्रपंच कथम प्रपंच निवृत्ति के द्वारा ही यदि अद्वैत का बोध होता है तो जब तक प्रपंच निवृत्त नहीं होता तब तक वो अद्वैत कैसे हो सकता है, है।, तो है नहीं।, नहीं। यदि आप आपके कहना अर्धांगिक है स्वीकार कर रहे आधे तो ठीक है आपका कहाना निवृत्त होने पर अद्वैत हो जाता प्रपंच का यदि होना स्वीकार कर दे तो वास्तव में प्रपंच तो है यदि न संशयः माया नहीं इसीलिए पर प्रपंचो यदि विद्येता प्रपंचो यदि प्रपंच विद्यमान होता तो न संशय संशय नहीं है कि उसको हम निवृत्ति भी कर देते निवर देता वह निवृत्त हो जाता पर सत्यता तो यह है कि द्वैत प्रपंचो माया मात्रम मातृद्वैता यह जो द्वैत है वह माया मात ही है मायावी की माया के समाने है रज्जू के सर्व के समाने है उत्पन्नी नहीं हुआ अभी तक जल्दी खाई नहीं देता है अनादि वासना के कारण लाना पड़ता अनाज लाना पड़ता अनाज अविद्या है मनाली तो तो दिए वासना है किसी दिन को वैसे नहीं वैसे जैसी जाए आपको चीज दिखाई देने लगेगा पार होके आये हुए है ना उसका भी तो अंदर वासना है संस्कार है सारी योनि पार करके इधर आये हुए है इसे सभी योनियों का संस्कार है यहाँ हर योनि का विद्या की अंदर छिपा पड़ा है सारे के सारे इस समय मनुष्य पुरुषत्व यात्रित जो भी है जिसका शरीर उसके अनुरूप वासना इस समय जागरूक है बाकी सारी वासनाएं पेटी में बंद है जैसा जन मिलेगा वैसी वासनाएं जग जाएंगे वैसे व्यवहार करने लग जाता है एक बार ऐसे लखनऊ के पास हुआ उधर बल्कि आके सीतापुर जंगल में बालक को लखनऊ लाया गया तो वह क्या था किसी जब समय में करीब पंद्रह बीस साल पहले एक बच्चा को भेड़िया होता ना जंगल में वो उठा के ले गए गांव से बच्चे को बाहर छोड़े होंगे ठंडी तो का दिन रहा धूप के चक्कर में बाहर छोड़ दिया अब वो आ गया पशु कुछ नहीं दिखा उसको तो वो उठा उसको बकरी वक्री नहीं मिला क्या करे तो उसको उठा ले गया और लेकिन वो देख तो बच्चा ऐसा रो रहा है तो पशु जैसे नहीं लग रहा तो उसने उसको वैसे वैसे रखा अपने गुफा में और उसके जो उस पशु का उसके अपने पत्नी बच्चे हैं वो उसको प्यार करने लग सब चारों तरफ से और रोवे तो क्या लाए कोई कुछ पानी लाता है जो उसके पशुओं के अखल में जो आए अपना कोई जड़ी लाया कोई पता लाया कोई कुछ रस में डाल रहे तो बंद हो जा रो ना बंदर इस तरह से वो उन्ही पशुओं का बीच में पलने लगा फलते पत उनके जैसे ही जो हाथ था ना ये हाथों को पैर जैसे इस्तेमाल करके चार पैर वाले जैसे चल रहा हो उनके जैसे बोली बाल भी सब ऐसे होने लग गया पशु का करीब 16 साल बाद 16 साल बाद जो इस घटना की उसी गांव के लोग जंगल रोज जाते थे तो अचानक क्या हुआ पता नहीं वो वो जो है बालक उसी रूप से चलते हुए निकल आया था तो अन्य पशुओं के साथ अन्य पशुओं तो पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए ये उत्तर वेग से तो चल नहीं पाता है मंदर से अपने तो मनुष्य का शरीर है मनुष्य का संस्कार भी तो थो, थोड़ा बहुत है लेकिन पला पशु का बीच में अब वो, वो इधर उधर भटक पाओ में रास्ता पता नहीं चला हो इधर उधर चल रहा था उन्होंने देख लिया कैसे पशु है चार तो ऐसा लग रहा आदमी का जैसे दिखता है लेकिन पाला ऐसे हिसाब ऐसा और तो क्या बात पता नहीं बहुत डर डर के हमारे लोग उसको चारों तरफ से घेर लिए घेरे तो भी डर गया उसे पता ही नहीं अन्य पशुओं को जैसे अटैक करना होता है उसको पता ही नहीं पला करके जैसे मैं नहीं नहीं। उसको वो कहाँ से वास में उसका अब वो उसको पकड़ लिए पकड़े पशु से चला थोड़ा आधे मुनि से पशु जैसे उसकी आवाज़ निकल रही थी की जैसे तैसे उसको पकड़ के लोग लाए अब उसको रोटी खिलाए रोटी खाए नहीं बड़े बड़े वैज्ञानिक गए उसको एक बड़ा गाड़ी में बंद करके लिया है लिया करके बड़ा लेबोरेटरी में रखा है ए सी कमरों में वहां तो धीरे धीरे मरने लग गया जो वातावरण अनुकूल है खुले में पशुओं के जैसे जीने वाला हो कहा आप उसके अंदर मशीनों के पीछे डाल दिया टेस्ट करने के से ऐसे तो उसके अंदर ना पशु का संस्कार बन पाया और मनुष्य संस्कार जगी ढंग से सोलह साल वो जंगल में रहा हुआ उसके आशार में आया और वहा टेस्ट लेबोरेटरी में ही मर गया वासना तो सभी की है चल सकते सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जगने के ऊपर कितनी संस्कार जग रही कितनी नहीं जग रही बारम्बारपंच दिखाई देता है और जो दिखाई दे रहा है यद्वैत वह माया मात्र माया विखाई देती है वासन होता नहीं परमार्थता है क्या अद्वैतम परमार्थ परमार्थता अद्वैत ही है यहाँ के अजातवाद सिद्ध कर दिया जगत पैदा ही नहीं हुआ तब माया मात्र ही है देखिए करके सत्यम एवं विद्यता आपका कारण ठीक है यदि प्रपंच होता तो हम मान भी लेते निवृत्ति होने पर अद्वैत होती है जिता अद्वैत नहीं हो कैसे होगा तुम्हारा प्रश्न ठीक है कल्पित न तो सब विद्युत जु में जैसा सर्प है उसी प्रकार से आत्मा अद्वैत परिअद निवृतमान होता तो निवृत होता जरूर न संशय इसे कोई संशय नहीं है न ही रजान ध्यान बुद्धिया कल्पित सर्व विद्यमान सन विवेक तो निवृत्त रज्जु में से कल्पित वर्प विद्यमान होता हुआ केवल विवेक से निवृत्त कैसे हो जाता नहीं निवृत्त निवृत्तर निवृत्त नहीं होता ना ये वास्तव विद्यमान हो तो हटाना पड़ेगा ऐसे थोड़ी निवृत्त होगा वो आपका ने विवेक कर लिया नर्पय रज्जू इतना सर्प गायब हो गया क्या ऐसे कैसे हो जाएगा यदि वहां वास्तव में सर्प उत्पन्न हुआ है और विद्यमान है डंडे से मार के वहां से तो फेंकना ही पड़ेगा ठीक है दिखा हुआ सर्प वास्तव में विद्यमान है फिर तो समझ लो इतना ही कि ना यम सर्पय रज्जो इतना विवेक करने मात्र से वह सर्प निवृत्त नहीं हो सकता उसको निवृत्त करने के लिए मारो पीटो तोड़ो कुछ करो उसको और भाव वहां से ऐसा कोई करता नहीं नहीं वाया माया बिना प्रयुक्ता दर्शन चक्षुरगमे विद्यमान सदी तिवृत्ता इसी प्रकार माया जब माया व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त उसको देख वालों के चक्षु का बंध जो किया था उसने उसके आपगम होने के बाद वह विद्यमान हुआ हो और उसे अन्य प्रकार से निवृत्त करना पड़े ऐसा तो कभी देखने को नहीं मिला नहीं व निवृत्ता का मायाविके द्वारा प्रयुक्ता माया दर्शिणाम चक्षबंध अपगमे दर्शियों के चक्ष बंध उसने जो कर रखा है उसका पगम होने के बाद भी क्या विद्यमान रहती है विद्यमान रहते हुए उसको किसी न किसी साधन से पर निवृत्त करना पड़े ऐसा नहीं होता नहीं वो हो तथा इदम प्रपंचाख्यम माया मात्र द्वैतम इसी प्रकार से यह प्रपंच आप कह रहे हो यह भी माया मात्र द्वैत है के समान तो है मायावी के समान है परमार्थता क्या अद्वैत परमार्थता परमार्थता रज्जु है परमार्थता मायावी की माया नहीं है मायावी मात्र है उसी प्रकार से यहां भी परमार्थता द्वैत ही है द्वैत नहीं है तस्मात न कश्चित प्रपंच प्रवृत्त निवृत्तवास्ती अभिप्राय यह है यह कहने का तात्पर्य है कि न का कोई प्रपंच नाम है पूर्व पक्षी आंधगिरी में दौड़ा सा तरी पूर्व प्रपंच निवृत्त से तम से तुम पूर्व में जो प्रपंच प्रवृत्त हुआ था वह निवृत्त नहीं हुआ है तो अद्वैत आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे यदि ऐसा कोई कहता जवाब मेगा श्लोक में नहीं नहीं है ही नहीं प्रपंच वस्तुतम उपेत्य अद्वैत अनुपति वास्तव में आपने पूर्व पक्ष ने जो शंका की थी जो प्रपंच की वस्तुत्व को स्वीकार करके वह अद्वैत ऊपर नहीं हो सकते कहा था सिद्धांत ज्ञान कहना चाहते है ऐसा नहीं अवस्तुत्व को लेकर हम कहते वास्तव में है ही नहीं हो पूर्व से विकल्प खड़ा करेंगे क्या प्रपंच विद्यमान है या अविद्यमान है? है, विद्यमान वस्तु को निवृत्त करनी पड़ेगी पड़ दिखाई देता है तो अविवेक करने से ही वो अविद्यमान गायब हो जाएगा जिसे पूछा जाए उसे तुम जो शंका कर यह प्रपंच वहा विद्यमान है क्या वस्तुत्व न केवल दिखाई दे रहा है अवस्तु होता हुआ केवल दिखाई दे रहा है यदि पहला पक्ष है वो विद्यमान है, वस्तु है वो तब कद नहीं यदि होता फिर हम निवृत्त भी कर देते अविद्यमान पक्ष तो अपना पक्ष है अविद्यमान होते भी दिखाई देना ये ना पक्ष है अद्वैतम करी कथासपो रज्वांग कल्पित हो वस्तु नास्त में सर्प कल्पित है वास्तव में नहीं होता तथा नहीं प्रपंच के साथ अतात्विक द्वैत का कोई विरोध नहीं है कल्पित द्वैत के साथ तात्विक अद्वैत का कोई विरोध नहीं हो सकता कल्पित सर्व का अकल्पित रज के साथ कोई विरोध नहीं है त्मिक रज के साथ में कल्पित सर्वगा जिस प्रकार विरोध नहीं उसी प्रकार समझो यदि यदि संत्रपंच विद्यता समझा वीन प्रदेता परमाणु प्रधान आदि कारणों के अधीन होकर प्रपंच नाम का चीज होता तथा तो कृतक्य नित्यत्म नियमात जो उत्पन्न है वह अनित्य नियम रहेगा निवृत्ति निवृत्त अवस्य निवृत्त अवश्य करना ही पड़ेगा कार्य निवृत्त नाम कारण संसर्ग का, का मतलब क्या? वह में हो जाना। आत्मना अवस्थान तथा सती कारणे प्रपंच निवृत्ते हैं अनात्यंतिकवाद का और कारण का रहते हुए प्रपंच की निवृत्ति तो कभी आत्यंतिक हो ही नहीं सकता तो अद्वित उपन्न नहीं है ऐसा पूर्व पक्ष की आशंका तो कोई प्रपंच ही नहीं है तस् कल्पित अवस्तुत् क्योंकि कल्पित होने से अवस्थ है जैसे सर्प सर्प किसी कारण से पैदा हुआ है क्या एक समझाने के लिए कह देते हैं जो रज्जु का आवर्णभूता विद्या थी वह अविद्या ही उसका उत्पादन कारण है अविद्या के तमांश से वहां सर्प उत्पन्न हुआ रज्जु का आवरणात्मिका विद्या जिसको यहां से कभी वृत्ति भंग नहीं कर सकी ये वृत्ति भी त्रिनात्मिका है और आवर्णभूता विद्या भी त्रिनात्मिका है दोनों मिल गए मिल करके क्या किए इतना है कि वह आवर्णात्मक जडात्मिका है अविद्या चेतन वहां वहा पैदा हुआ प्रवृत्ति हुई क्रियाशीलता दिखाई दे रहा है और सप्तां हो रहा है ऐसे आपको समझाने की व्यवस्था देते हैं वास्तव ये नहीं है कि रज्जु कारुणात्मिका विद्या से पैदा हो रही है गया जो गया हुआ है उस वृत्ति भी वृत्ति का अवय से उत्पन्न हुआ है ऐसा भी वास्तविक उत्पत्ति नहीं है इसलिए कहते हैं कि भाई नपंच कलित अवस्तु है अवस्तु कार्यम न भवति भवति कार्यम न ऐसा न कर, करना पड़ेगा साध्य प्रपंच कैसा है कारणधीन कार्य नहीं है क्यों तो अवस्त तो कल्पितत्वात अवस्तुति कल्पित सर्व कैसा है कारणाधीन कार्य है क्या नहीं कारणाधीन कार्य नहीं साध्य हेतु तो भी है अवस्तु होता हुआ कल्पित है व्याप्ति ग्रहण हो जाएगा सर्पव और उसको तो घटा देंगे हम प्रपंच प्रपंच कैसा है कारणाधीन कार्य नहीं है कारणाधीन कार्य ही नहीं वो क्यों अवस्तुत्व अवस्तु होता वह कल्पित होने के कारण से रज्जु सर्वत् दृष्टांत <coughs> हो जाएगा प्रपंच से माया विद्यमान न तो वस्तुत्व फिर प्रपंच दिखाई क्यों दे रहा है सर्व क्यों दिखाई दे रहा है कहीं महासर्व अविद्या से दिखाई दे रहा है कि यहां प्रपंच ये में प्रयोग कर लेंगे माया और दोनों है माया विद्या दिया निवृत्तो न सर्प रजु भ्रांत से कल्पित था आपने क्या किया उसको हटाने के लिए कोई डंडा लाए गया प्रकाश लाया प्रकाश लाए हुआ स्पेशल टॉर्च कर देखा लेकिन टार्च जला के देखने से टॉर्च के लाइट से सर्व भाग गया क्या वो टॉर्च करता क्या है आपको रज्जू का प्रकाशन करता है स्पष्ट तो यार सर्प को भगाता नहीं बल्कि लाइट पड़ेगा तो यदि वास्तव सर्फ होता तो क्या करता वो बस कर देता तुरंत तुरंत मारने दौड़ेगा वो नहीं कुछ हुआ नहीं उस प्रकाश चलाने के बाद आपको उस रज्जू में सर्फ फिर दिखा दिया क्या? नहीं फिर दिखाए तो जरूर डंडा बजा देते वहां पर आप मान लो मंदाधकार जहाज कर वही लाठी बजा भी दोगे गए आप लाइट नहीं ले ला पाए रज्जे नहीं समझ में आई आपको आप लाठी बजा दी अरे सोचा आप शाम मर गया मरा पड़ा है वहां और लाठी से उठा बाहर लाए प्रकाश में तब आपको शाम मिलेगा कि रसी मिलेगा वहां रसी मिलेगी जितना लाठी बजाओ, कुछ भी कर लो आपकी सारी प्रवृत्तियां वहां सर्प को हटाने के लिए मारने के लिए जो भी आपने किया वह सब क्या होगा अंत तो गत्ता रज्जु का ही प्रकाशन करेगा सर्प को कुछ नहीं होता। क्यों वास्तव वहां पर सर्प है ही नहीं वही कारण आपने क्या विवेक किया सर्पो, रेशे ये सर्प नहीं है, ही है, विवेक दिया निवृत्तो ऐसी निवृत जब हो जाते हो निवृत्त हो कौन निवृत्त हुआ सर्व निवृत्त हो गया नहीं वसुद विद्यमान हम नहीं मान सकते बायत तो से काल त्रेपी सत्व सा अभाव जो विवेक ज्ञान से ज्ञान से जो बायत हो जाए उसको हम तीनों कालो विद्यमान नहीं मान सकते ना पहले था ना भी है ना कभी होगा माया इंद्रजाल शब्द वाचा इंद्रजाल शब्द से कहा जाता है दुनिया में उसका नाम माया मायाविशा ना माया दिखाया गया है यथार्थ दर्शन प्रतिबंधक सती जो आस पास में खड़े हुए लोग जो माया दर्शन कर रहे हैं ऐसा उनके आंखों में विद्यमान जो यथार्थ दर्शन की शक्ति थी उसको उसने प्रतिबंधित कर दिया है प्रतिबंध भी जो किया था वह प्रतिबंध जब हट जाएगा दर्शन तो, जब उन लोगों को उनके आंग समय दर्शन कर लग जाता है जब तब निवृत्त सती है माया जो निवृत्त हो चुकी है नहीं ओस तो विद्यमान वास्तव विद्यमान है ऐसा कोई कह नहीं सकता जिस प्रकार उदाहरण द्वैत था इधम द्वैतम माया मात्र न परमार्थ तो अस्थिती प्रकार से प्रपंच रूपा द्वैत कैसा है माया मात्री है परमार्थ तो वसुत कुछ भी नहीं है तो पूर्व पक्षी कह सकता है प्रपंच नहीं है तो शून्यवाद आ जाएगा कदर नहीं, नहीं। रज्जु के समान मायावी के समान या अद्वैत भी परमार्थ तो विद्यमान है जिस अधिष्ठान में भ्रांति शून्यवाद कैसे आ जाएगा क्या तो उसे पूछेंगे जो द्वैत भ्रांति दिखाई दे रही थी किस अधिष्ठान में दिखाई वो अधान सत्य मानना पड़ेगा अधिष्ठानी सत्य तो ना होता सब कहा प्रपंच कहां से दिखाई देगा प्रपंच से काल सत्व है तात्व अवरुद्धम इसने कोई विरोध नहीं है यह निष्कर्ष दे दिया तभी जगत पैदा ही नहीं हुआ प्रपंच नहीं होता तो निवृत्त होता कह रहे हो फिर ये क्या हो रहा है हम लोग के सामने पढ़ाने वाला गुरु है पढ़ने वाले शिष्य हैं, पढ़ाया जा जाए जो शास्त्र है क्या चुरु इस शास्त्रा में उपदेषता गुरु आचार्य शास्त्र सुनने वाले शिष्य की त्रिपुटी किस बात यह विकल्प जो हम देख रहे हैं विधे नवि विकल्प विध है ना भेद रूपेण कल्पना हम देख रहे त्रिपुटी उस आशंका को उठा करके परिहार करते हैं अद्वैता की आशंका होने पर परिहार किया जा रहा है क्यों कहते बाकी सारा जगत भले में क्या हो लेकिन गुरुशिष्य संबंध और शास्त्र ये त्रिपुटी को तो कम सत्य मानना चाहिए ना बागे सारा जगत भले लेकिन ये तीन कवि नहीं हो सकता गुरु शिष्य और शास्त्र तब कैसी बात नहीं है।, काल काल ये सब आपके है ये भी माया में ही है अज्ञान काल पर बाद में ये भी नहीं विकल्प विनिवर्ते कल्पितो यदि चित उपदेशादय वादो जाते बाकी शेष प्रपंच की भांति गुरु भी यदि किसी ने कल्पना की होती तो वह विकल्प भी निश्चित रूप निवृत्त हो जाता यदि यदि किसी के द्वारा कल्पना किया गया होता तो वह विकल्प अवश्य निवृत्त हो जाता पर वह किसी कल्पित भी नहीं है वास्तव यह कल्पित भी नहीं है है ही नहीं फिर पर गुरुशिष्यादि जो वाद है केवल उपदेश के लिए है अयम वादो उपदेशा यह गुरुशिष्यादि जो वाद है वह केवल उपदेश देने तक के लिए ही है एक बार उपदेश देने के बाद जो अनुभव में आ जाए उसके बाद नगुर और नहीं वशिष्य शिवोहम ये छोटे महाराज जी के अंदर थी जब उनके विद्यागुरु जो हुए थे विष्णु महाराज उनकी शायद जन्म मना रहे थे जन्म तो बड़ा उत्सव हुआ उसमें बड़ा भंडारा था बहुत लोग आए थे बड़े बड़े मुल्ले सो ये दुनिया भर लोग अब छोटे हमारे जी तो वैसे किसी भी कार्यक्रम में हो तो भी आप बैठ जाते थे तो स्टेज पर लोगों को दर्शन मिल जाता था लेकिन उसमें लोगों ने जोर पे पीछे पड़ गए सब ये आप गुरु जी की शताब्दी आपको बोलना ही पड़ेगा दो मिनट बोलना ही पड़ेगा बोलो क्या बोले उनको तो स्मरण कर दोनों तो कोई गुरु नहीं है ना प्रपंच नहीं है बोलू क्या गुरु की फिर भी उन्होंने बहुत सबने कहा था मंगलाचरण शुरू किया मंगलाचरण करने के बाद में पिता कहे कि भाई सौपाधिक दृष्टिया एक उपाधि थी जिसका नाम विष्णु देवानगिरी था और आप लोग जिनको इस उपाधि का गुरु मानते हैं आप लोग इस उपाधि का गुरु मानते हैं ये जो दो उपाधि कुरुषि संबंध को लेकर आप यदि सुनना ही चाहते हैं तब भी सुना कि गुरु की महिमा कोई नहीं गा सोपाधिक गुरु का से बोल के ताकि जैसा उस साक्षात भगवान की को स्थिति नहीं कर सकते सोपाद गुरु का भी पुस्थिति नहीं कर सकते और निरुपादिक जो साक्षात पर गुरु है उसको तो क्या बोलो ऐसा जाकर पूर्ण पूजा कर दिया तो निष्ठाएं देखी स्थिति उनके यही नहीं था कि कोई उपाधि है और इसका कोई गुरु भी है अरे आपके दृष्टिकोण में इस उपाधि का हमारे लिए तो उपाधि नहीं।, नहीं था न गुरु नहीं हो रूप हो ऐसी स्थिति बड़ा मुश्किल लोग मिल रहा है इस प्रकार के संसार वर्तमान में तो कहीं हमें तो दिखते नहीं है कोई भी ये बता रहे विकल्प भाई नहीं वास्तव में उपाधि नहीं पहले कहा प्रपंच नहीं है और अब कल्पित सूक्ष्म कल्पित कोई विकल्प भी हो मन में गुरु शिष्यादी वो भी, भी नहीं, नहीं है बोलती विकल्प यदि होता किसी के द्वारा कल्पित हो तो निश्चित तो वह निवृत्त हो जाता लेकिन यह आवाज जो है गुरु शिष्यादी वह केवल उपदेश के लिए है अतएव व अद्वैत तत्व का साक्षात्कार होने के बाद संपूर्ण द्वैत नहीं रहा जाता है शास्ता, शास्त्रम, शिष्य किसी विकल्प ये जो विकल्प है खत्म निवृत्त था यह किस प्रकार निवृत्त हो जाएगा यह तो कमल सदा माननी चाहिए मरने तक तो गुरु और शिष्य भेद तो स्वीकार करना ही चाहिए चाहे कितना ब्रह्म ज्ञान हो जाए कहते तो हैं जिनको है उनके लिए अपना अज्ञान दृष्टिकोण से होते रहे लेकिन आपकी यदि ब्रह्म निष्ठा हो गए ब्रह्मस्वरूप ब्रह्म हो गए हैं फिर आप ब्रह्मस्वरूप से फिर कोई गुरु कहाँ से जाएगा हे जो तो गुरु ब्रह्म अलग है शिष्य ब्रह्म अलग है ऐसा तो हो नहीं सकता तो दो ब्रह्म है क्या संसार में फिर और तुम तीन ब्रह्म की बात कर रहे हो गुरु ब्रह्म शिष्य ब्रह्म शास्त्र ब्रह्म पतीन होना चाहिए चाहिए, ब्रह्म, ब्रह्म, हर होनी इसलिए पर है गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु ब्रह्मा, गुरु गुरु महेश्वर, साक्षात, परम पर थे। वहाँ भेद भी नहीं था। इसे विकल्पो विकल्पो के तो के होता है तब तो निश्चित रूप विकल्प निवृत्त भी होता किसी के का मतलब क्या समझा रहे यदि है हेतु तत्व ज्ञान रूपी कार्य उत्पन्न हुआ है ना हाँ हम ब्रह्मास्त्री तत्व ज्ञान रूपी कार्य उत्पन्न हो गया उस कार्य उत्पन्न हुआ कोई कारण से पैदा होगा कारण क्या होगा शास्त्र वो शास्त्र आदि विकल्प हेतु तो को लेकर के हम यह कल्पना कहेंगे न तो तात्व अद्वैत विरुद्ध मरती इसलिए वह भी तात्विक अद्वैत विरोध नहीं कर सकता तत्व ज्ञान प्राग अवस्थय देखो स्पष्ट कर देता है तत्व से पूर्वावस्था में ही केवल आपको तत्वोपदेश निमित्ती कृत्या यथा शास्त्रादि भेद अनुद्योग तत्वोपदेश निमित्त बना करके शास्त्रादि भेद का अनुवाद मात्र ही है ज्ञान ज्ञान सतुदर्श भी ये सारी चीजें अनुवाद है तात्विक कथन नहीं है अब ऐसी सबको हजम नहीं होता ना यह बात इतना ऐसा हाँ है तो वो है इस इसके अधिकार है, अधिकार इसके आसान थोड़ी बनना समझ नहीं आ समझ में में तो नहीं माने नहीं माने नहीं जगत पैदा ही नहीं आता पचाई कहा कि भाई देखो तत्वेश निर्वृत्त है न कि उपदेश ज्ञान का सिद्ध होने पर द्वैत नाम का चीज ही नहीं अद्वैत अद्वैत आई है उसकी जब तक ये भेद की निवृत्ति नहीं हुई तब तक, तक अद्वैत की सिद्धि नहीं हो सकती और शास्त्रेद कल्पित अविरोधा भी नहीं कहना उसका मानना है शास्त्रादी विकल्प सत्य है तथा धूमा हेतु अनुपत्य है क्यों ऐसा बोल रहा है बार बार? क्योंकि मिथ्या व्या से संतान पैदा होने की जैसे बात कर रहे हो आप जैसे धुमा भाष को लेकर के व्य पैदा कर दे कोई वहा हैूम लो वास दिखाई दिया दौड़ा जाए तो कहा सारे पहाड़ में धुआं धुआ हो रखा चलो वहां अग्नि मिलेगी ठंडी दूर हो जाएगी और मरेगा ठंड में वही हाल है शास्त्र को भी आभास कह दोगे अरे शास्त्राभास का पीछे भागोगे तो मुक्ति घास में और डूब जाएंगे कहता है, ऐसा नहीं है भले ही, और के नाते उसके द्वारा जो व्यापक भूता वन की प्राप्ति भले ना हो लेकिन कल्पित शास्त्र आदि से भी तत्व ज्ञान उत्पन्न हो सकता है जैसे बाद के जैसे से चला को देखते हुए क्या होगा आपको मिल जाएगी क्या है उसके पैर का एक जैसा तो गाय है है तो है? है जो है नहीं वो, फिर उसके असहारे आप पहुंच जाए उसे जो है नहीं उसकी सारे पहुंच जाएंगे वास्तव में नहीं है शास्त्र ऐसे ही जो अवास्तविक मायामय शास्त्र को लेकर के भी, आम भी ज्ञान हो जाएगा। इसी को कह रहे देखो अब मूल में यथा अयम प्रपंच माया राज्य सप्त तथा अयम शिष्यादि भेद विकल्पों प्राग प्रतिबोधा देव उपदेश निमित्त अत उपदेशाद अयम वाद शिष्य शास्त्र शास्त्र जिस प्रकार से यह प्रपंच माया रज स्वर्प के समान है उसी लिए ही यह जो शिष्यादि भेद विकल्प है वह प्राप्त प्रतिबोधा उत्पत्ति होने से पहले ही केवल उपदेश निमित्त उपदेश निमित्त तक स्वीकार किया जाता है अत उपदेशादय वादा शिष्य शास्त्र शास्त्र इसीलिए एक उपदेश प्रयोजन को लेकर के ही यह वाद हम लोग मानते हैं शिष्य शास्त्र और शास्त्री वाद को हम स्वीकार करते हैं उपदेश उपदेशक तो निवृत्त है और उपदेश का कार्य जो ज्ञान है वह जब सिद्ध हो जाए ज्ञाते परमार्थ तत्व सिद्ध होने का मतलब क्या उपदेश का कार्य ज्ञान क्या सिद्ध होने का मतलब परमार्थ तत्व का अनुभूति हो जाना तब क्या होगा द्वैतम नवि तो टी नहीं सकती है शिष्य शास्त्रास्त्र अवृत्ति प्रति निवृत्ति निवृत्ति के प्रति से अवसुत्ने से, से, से भी अद्वैत अविरोधी ऐसा आनंद स्पष्ट कर दिए हैं मिथ्या प्रतिशत हेतु <coughs> तृतयादि अनुमान यह सूचित तीन हेतु दे रहे यहां ज्ञान गिर निवृत्ति प्रतियोगित्वात् एक हेतु अवस्थ दूसरा हेतु ज्ञान बाध्यवात् तीसरा हेतु प्रपंच कैसा है विद्या प्रदर्शित है अथवा शास्त्र और जो शास्ता और शिष्य के त्रिपुटी जो भेद है यह भेद भी कैसा है मिथ्यादर्शित है क्या नृत्ति प्रयोगि पृष्ठ चौसठ आंगली पंक्ति में स्पष्ट है शिष्या विभाग से कल दृष्टान यथादवत्ज सब प्रसिद्धांति कत् मायाविका मायावत कोई भी प्रसिद्धांति दे स आंग्ल वैसा मायावीना प्रयुक्त माया, माया था, कल्पितो कल कल उच्य है यहाँ सर्पद्धारादीक तथा तो अय प्रपंचो कल्पितो वस्तु न भवदीति प्रपंचिता कल्पित नवतीपंच कल हीस्तापण कह दिया गया तो प्रपंच सारा प्रपंच का ये हाल तपंच तो का ये देशभूता गुर शिश्य शास्त्री वै हाले ये पूरे स्वापार्थ मिथ्या है स्वप्री सत्य जो गुरु से संबंध हुआ वह भी मिथ्या लेकिन आप क्या करें समझते हेरी संसार को सत्यता ऐसा मान रखते हैं और कहते कि भाई आज सुबह महात्मा स्वर बंगला से यहाँ पर साइकिल से आए हाँ, हरिद्वार हाँ, हाँ से अब आए थे किसी काम ने मैंने समय दे दिया था करके आज मकर संक्रांति है को जो देना था वो दे दिया इन्होंने महाराज इसको हम प्रयोग करेंगे लेकिन इसे हमको साक्षात भगवान सामने आना चाहिए उसको क्या कहेंट पर लिख लिख कर साक्षात अनुभव कर रहा अपने आप को अलग सिंह और भगवान कहाँ जलाओगे सौपाही है वास्तव में तुम भ्रांति तो अपने बना लो बनाई लेना है तो मना लो मानो हाँ भगवान आ रहे हैं बात हो रही मेरे करो वास्तव तो में है नहीं को आना चाहिए मैंने कहा ठीक है चौका मैंने पता आप पहले इसका अभ्यास करो करने के बाद जब सिद्ध हो जाएगा ना तब तो आ जाएगी ककर भेज दिया जिसे सिद्ध हो जाओ वो ये भी नहीं आएगा यहाँ पे भगवान आप दूर की बात है ये भी आएगा रही देवता दोबारा क्या तो बस हो गया और क्या करना है आप क्या जरूरत वहां जानेंगी चीज ऐसे होती है ना कि आदमी नाम कहे पहले उसको करने के लिए प्रेरणा देना है ना जोश कर माने क्या कर दे तो करेगा ही नहीं कहोगे तुम्हें क्या जरूरत है सब करने का जो कि चाहा है मेरे सामने वो भगवान आना चाहिए ऋषि लोग आना चाहिए देवता लोग आना चाहिए मैं जो पूछो वार्तालाप होनी चाहिए ऐसे चाहने वालों के लिए कैसे अद्वित बताएंगे अजातवा तो बिल्कुल ही नहीं बता सकते भी नहीं वो तो सृष्टि दृष्टिवाद में वो अच्छा रहा है सामने आना सृष्टि दृष्टिवाद की बात है ना जैसे से कल खोलेगा तो अपने आप सुधर जाए फिर वो नहीं कहेगा हमको दिखाओ ये आना चाहिए दोनों बात नहीं रह गई, इस बात ज्ञान का आदमी होते विवेकान भी गए आप भगवान देखे हैं आपने भगवान को दिखाया कि नहीं दिखाया पूछा दिखाए हाँ ऐसे तो बोलते सभी आप दिखा सकते हो दिखा सकता हूँ दिखाओं से इसे दिखा भी उनको। दिया उनको हाथ रख दिया उनको दिखाई दिया अनुभव में आ गया दोनों ही बातें कह सकते हैं राजात्मा के दृष्टिकोण से उन्हें भोग अनुभव कराया है, तो है। माया भी जैसे दिखाते उन्होंने आंख बंद कर दिया हाथ रख दिया और क्या देख तुम जो चाहो दिखेगा संकल्प कर दिया उन्होंने खत्म होने सोचा ईश्वर दिखा दिया भगवान को दिखा दिया उन्होंने तेरी कल्पना थी मैं जिस प्रकार उस को ओके कर इतना ही तो है। इतनी आपको सेव चाहिए अच्छा चलो अभी लाता हूं। बस अंक करो और खोलो लो बोल देता क्षण भर में आ गया तो ऐसे भी है माया मेले उस दर्शन ने उनको दर्शन करा दिया वह है ही नहीं जब दूसरे दर्शन क्या कराएंगे वो भी कल्पना ही थी कि मेरे को दर्शन हो गया भी कल मैं खोज में था और इन्होंने हाथ रख दी और हमें दर्शन हो गया वो भी कल्पना कोठी में क्या नाम ने महाराज की है वो भी एक विशिष्ट कल्पना है बाहर भी बहिर्गे ना वो खेल रहे सो रहे सब चीज था ऐसी कई भक्तों की कहानियां सवर्ण परम साथ में आ रहा है घूम रहा है खेल रहा है, फिर रहा है भी उनकी अपनी अपनी कल्पना है और अज्ञानी उनको भी उनकी साकार है। तरह उनकी है। उस है। कहना है ये कल्पना जब प्रपंच ही हाल है तो उसका एक देश शिष्य आदि का कहना ही क्या है ज्ञान आदि प्राकल्पित सन्न अज्ञान कृतो मिथ्या पर ज्ञान में भी उसको मानने की जरूरत गया, ज्ञान से पहले वह कल्पना को स्वीकार करने की जरूरत गया। यदि कोई कहता है कहते इसलिए जरूरत है कि जब तक तो निवृत्त नहीं होगा अपने अनुभूति का हासिल करोगे उपदेश के बिना यह की, की निवृत्ति नहीं होगी जिस पर विशिष्ट प्रकाश ला करके रज्जु का अनुभव किए बिना वह सर्प निवृत्त नहीं होती उसी प्रकार उस उपदेश के लिए मानना पड़ता है इस प्रकार से उत्तम अधिकारी को लेकर के जो कहना था मध्यम अधिकारी जो कहना था वो कह रही तत्व ज्ञान समर्थान मध्यमान उत्तमान अधिकारी नाम अध्यात्म वादाभ्याम पार्थिक उपतिष्ठान कदम हो गया सात मंत्रों में और कितनी कार्य का हो गई अभी तक 18 कारिकाए सात मंत्र 18 कारिकाओं के द्वारा मध्यम और उत्तम अधिकारियों के लिए अध्यारोप सिद्धांत से जो पारमार्थित्व को उपदेश करना चाहिए था वह कर दिया गया और अब क्या करने जा रहे महाराज तब कहींम तत्वग्रहण असमर्था नाम अधिकारी नाम आतध्यान विधान आय आरोप दृष्टि मेव तत्व ग्रहण करने में अत्यंत असमर्थ जो लोग है अधम अधिकारी लोग हैं आत्मा का ध्यान विधान करने के लिए उनके आरोप दृष्टि को प्रदान किया जा रहा है केवल अपवाद नहीं करेंगे आरोप दृष्टि देंगे उस आरोप को क्या आधार पर चलेगा अमात्र पहुंचेगा अपने आपस को हो जाएगा अपवाद सीधे अपवाद उपदेश देने से उसको अस्वीकार नहीं कर पाएगा वह प्रक्रिया आरंभ होता है अभिधेव प्रधान ओंकार चतुष्पाद आत्मा व्याख्या यह ओंकार अभिधेव प्राधान्य चतुष्पाद आत्मा व्याख्या था जो ओंकार पूर्व में व्याख्यान किए हैं अभिधेय प्रधान रूप में पहला मंत्र में पहला मंत्र तो अभिधान प्रधान था ना ओंकार और फिर दूसरा मंत्र अभिधेय प्रधान में पहला मंत्र जो आया था आपको वो अभिधान था ओमकार को लेकर के था अक्षर सर्वम था दूसरे में आया आपको सर्वम ब्रह्म कह दिया अभिधेय मैंने ब्रह्म प्रकार से अभिधेय प्रधान कर दिया अभिधान को गौण किया किन के लिए उत्तम और मध्यम अधिकारी उनके लिए अभिधेय प्रदान चतुष्पादी व्याख्या को प्रदान करते हुए रूपा जो बनाकर उसकी तो कल्पना करते हुए आत्मा का जो उपदेश देना था वह उपदेश दे दिया गया जिसको उपदेश दिया गया था उसी को अब यहां दूसरे ढंग से बोला जा रहा है आप क्या करेंगे अभिधान को प्रदान करने अभिधेय गौण सर्वम ब्रह्म नहीं अब ओम ब्रह्म सर्वम गौण कर दो ओम को अभिधे को गौण कर दिया अभिधे अभिधान को प्रदान ठीक पहले कर विपरीत चलना पड़ेगा अधम के लिए तो उसी के लिए मंत्र आरंभ होता है स्वयं आत्माध्यक्षारो अधाश पादा मात्रा, मात्रा अकार उत्मा अध्यक्षर जो आत्मा वही उंकार है। वह है। अक्षर को अधिकृत करके व्यामा अक्षर के अनुरोध से ओंकार रूप है और मात्रांग आश्रय लेकर के वह स्थित है अधिमात्र इसलिए उस आत्मा के जो पाद कहे गए हैं वे ही क्या है ओंकार की मात्राएं हैं पादा मात्रा और ओंकार की जो मात्राएं हैं मात्राच पादा वे ही आत्मा के पाद है कौन मात्रा है मात्राए अकारोकार अकारोकार मकार, अकारो मकार यही प्रणव की तीन मात्राएं। है भाषण तब्द से आत्मा से परामृष्ट करके परामर्श करके बताया जा रहा है सो मंत्र वही आत्मा जो आत्मा मध्यम पुरुष अधिकारियों के लिए अभिधि प्रदान होकर के अभिधान गौण करके कहा गया था वही आत्मा अध्यक्षराम अक्षराभिन्न वित्यर्थ अक्षर से अभिन्न है अध्यक्ष राम अक्षरम अधिकृत्य अभिधान प्राधान्य आगे ना वर्ण्यमान आगे जो वर्णन किया जा है अभी हम क्या कर रहे हैं अभिधान को प्रधान कर देंगे यही अधिमा अध्यमादि, अधमा अधिकारियों का मामला है अधमाधिकारियों के लिए मंदाधिकारियों के लिए अधम के प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता मंद प्रयोग कर देते हम इसीलिए मंदाधिकारियों के लिए जो है क्या करना है ओम प्रधाने, सर्वम ये जो है उपाधियों को गौण कर देना सर्वम ब्रह्म तो अकल में घुसी नहीं सकती कहते सभी है सर्वम ब्रह्म फिर भी हमेशा एक दूसरे को ठगने लगे रहते क्यों ठक रहे तो सर्वम ब्रह्म है इसलिए सर्व ब्रह्म बकवास है इस बस की बात नहीं है किसी की इसलिए ओम का कर जब करो आब करो ध्यान चिंतन सृष्टि अधिकारी अजातवाद वाला उन दोनों के अधिकारी बहुत कठिन काम है इसे ऐसे में करना क्या पड़ता है ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करना पड़ता है ना लेकिन मंदाधिकारियों के साथ में टकराव हो जाती है आप बने उत्तम अधिकारी है तो हो सकता है ब्रह्म ज्ञानी हो आप ब्रह्म ज्ञानी हो लेकिन आपके सामने तीनों प्रकार के अधिकारी आ जाए तो क्या करोगे आप और तीनों अधिकारियों से भिन्न भी आ जाए प्राकृत पुरुष भी आ जाता है आपसे व्यवहार करते तब तो क्या करेंगे ब्रह्म ज्ञानी का जो शरीर है उपाधि वो, वो तो है ना अज्ञानिक श्रिकोण से तो वो शरीर बैठा होगा शरीर के संबंध आ जाएगा लोग आएंगे सब प्रकार के उत्तम अधिकारी भी आएगा मध्यमाधिकारी भी आएगा मंदाधिकारी भी आ जाएगा अनधिकारी भी आ जाएगा सब प्रकार के आएंगे और सबसे व्यवहार करना ही बड़ा कठिन काम हो जाता है उत्तमाधिकारी ब्रह्म ज्ञानी को समझ लेता है मध्यमाधिकारी ब्रह्म ज्ञानी को समझता है लेकिन मंदाधिकारी ब्रह्म ज्ञानी को नहीं पहचान पाता वो अपने स्वार्थ से चलता है इस्तेमाल कठिनाई ज्यादा होती है और तो ही क्या प्राकृतिक और हो इसलिए विधान अध्यक्षम अक्षर को अधिकृत करके अभिधान प्राधन्य जो वर्णन किया जाए उसी का नाम अध्यक्ष है कि अक्षर कौन सा है और कोई नहीं ओंकार ही है